फिर क्षेत्रशतरोपनिषद शांक भाष्य अध्याय अध्यायचार अखंड ज्ञान की सिद्धि के लिए परमात्मा की प्रार्थना परमेश्वरम प्रत्ययवीर खंडित तत्व ज्ञान सिद्धें प्रार्थना माहा अब अखंड तत्व ज्ञान की सिद्धि के लिए श्रुति सूत्रात्मा के प्रति निरंतर अभिमुख रहकर दृष्टिपात करने वाले परमात्मा की प्रार्थना करती है यो देवा प्रभुव्चोद्भविपो रुद्रो महर्षि हिण्यगर्भम पश्यत जायपान सालो बुद्धिया शुभ जो रुद्र देवताओं की उत्पत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति का हेतु जगत का स्वामी और सर्वज्ञ है तथा जिसने सबसे पहले हिरण गर्भ को अपने से उत्पन्न देखा था वह हमें शुद्ध बुद्ध से संयुक्त करे यो देवा पूर्व में वास्य यो देवा इत्यादि सबका अर्थ प्रतिपादिथ पहले ही कह दिया गया है ब्रह्म प्रमुखाण देवा स्वामितामाकाश आदि लोकाश्रयत्व प्रमात्रादीनाम नियंत्रित बुद्धिशुद्धि द्वारा सम्यक ज्ञान सिद्ध्यथम मुमुक्षुभि प्राथमत्व च परमेश्वर सह अब ब्रह्मादिदेवताओं के स्वामित्व लोकों के आश्रयत्व प्रमातादि के निंत्रित्व और बुद्धि की शुद्धि के द्वारा सम्यक की सिद्धि के लिए मुमुक्षुओं द्वारा प्रार्थनीयत्व आदि परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं यो देवाम अपो यस्ोका अधिस्ता या ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्में देवाय हविषा विधेम जो देवताओं का स्वामी है जिसमें संपूर्ण लोक आश्रित है और जो इस द्विपद एवं चतुष्पद प्राणिवर्ग का शासन करता है उस आनंद स्वरूप देव की हम हवि के द्वारा परिचर्या अर्थात पूजा करें यो देवानाम इति ये अह परमेश्वरो देवानाम देवा अधिपः स्वामी परमेश्वरे लोका। अध्यस्ता यस् परमेशरेकारे भूराज अभिश्रिता अघ्युपरीश्रिता अध्यस्ताव प्रकृत परमेश मनुष्यादश्वादेस इष्टे तकारलोप्छांदस कस्म कायानंदय स्म भावस देवाय धूतनात्मने तस्मै दोतनात्मने तस् हविषा द्रव्येन विधेम पिचरेम विधेह पिचर कर्मण यो देवानिपह इत्यादि जिसका जहां प्रसंग है ऐसा जो परमेश्वर ब्रह्मादि देवताओं का अधिपति स्वामी है सबके कारणभूत जिस परमेश्वर में भूलोकादि संपूर्ण लोक आधि अधिष्ठित अधिऊपर स्थित अर्थात अध्यस्त है तथा जो प्रकृत परमेश्वर इस मनुष्यादि द्विपाद दो पैरों वाले और पशु आदि चतुष्पाद जीव समुदाय का शासन करता है इसे इस क्रियापद में तकार का लोप वैदिक है वास्तव में यह पद ईश इस से इष्ट है उनंद रूप मूल के क शब्द की चतुर्थी के एक वचन को आदेश वैदिका है क्योंकि सर्वा शब्दों से परे डे विभक्ति को स्मय आदेश होता है देव यानी दोतनात्मक प्रकाश स्वरूप को हवि चरु पुरोधा सादि द्रव्य से विधेम पूजे परचर्या पूजा की जिसका कर्म है ऐसे विध धातु का यह रूप है यद्यपि विध विधाने तुद पर शेठ धातु से विधलिंग में उत्तम पुरुष के बहुचन में विधेम रूप बनता है तथापि विधान का तात्पर्य परचर्या पूजा में ही है ऐसा मान लेने से अर्थ ठीक हो जाता है अथवा धातु के अनेक अर्थ होते हैं इस न्याय से भी परिचर्या अर्थ ठीक ही है परमात्म ज्ञान से शांति प्राप्ति एवं बंधन नाश का पुनः उपदेश पूक्ष्म जगच्चक्रे साक्षिवस्थितखिल जगतसृष्टिवर्वात्मक मुक्ति बहुशो अध्यस्ता प्रतिमान यद्यपि तथा बुद्धि सौक्या पुनरप्या यद्यपि परमात्मा के अत्यंत सूक्ष्मत्व जगत जगत चक्र में साक्षी रूप से स्थित होने संपूर्ण जगत को रचने सर्वरूप होने एवं उसके तादात्म्य ज्ञान से जीवों की मुक्ति होने का उत्तर अनेक प्रकार से प्रतिपादित किया जा चुका है तथापि यह सब समझने में सुगमता हो जाए इसलिए श्रुति फिर भी कहती है सूक्षमाति सूक्ष्म कलिले विश्वस्यारमेक रूप विश्व परिवेठित रिव शांतिम्यंत में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अविद्या और उसके कार्य रूप दुर्गम स्थान में स्थित जगत की रचयिता अनेक रूप और संसार को एकमात्र भोग प्रदान प्रदान करने वाले शिव को जानकर जीव परम शांति प्राप्त करता है सूक्ष्मे पृथिव्याद्याता सूक्ष्म सूक्ष्मे तदपेक्षाया सूक्ष्मतपाह सूक्षाति सूक्ष्म सुक्ष्मा विद्या तत्कारत्मकदुर्गस मध्य शेष व्याख्यात सूक्ष्मति सूक्ष्म इत्यादि सूक्ष्मति सूक्ष्म इस पद से श्रुति पृथ्वी से लेकर अव्याकृत पर्यत जो उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर है उनकी अपेक्षा भी ईश्वर की सूक्ष्म सूक्ष्मता बतलाती है खलिल के मध्य में अर्थात अविद्या और उसके कार रूप दुर्ग गहन स्थान के मध्य में शेष अंश की पहले व्याख्या हो चुकी है परस्य साक्षी रूपेणावस्थित्व सनकादि शनकारी ब्रह्मादिदेवधिकारी पुरुषैरप्यात्मतया प्राप्यम साधन चतुष्टयादिज्युतास्मदादीना मोक्ष सिद्धि चाह अब परमात्मा के साक्ष्य रूप से स्थित होने सनकादि और ब्रह्मादिदेवताओं एवं अधिकारी पुरुषों द्वारा आत्म स्वरूप से व्य प्राप्तव्य होने तथा तो साधन चतुष्टयादि तो से संपन्न होने पर हम लोगों को भी मोक्ष प्राप्त होने का प्रतिपादन किया जाता है सए काली भुवन से गुप्ता विश्वाधिपर्वभूते सुगूढ़ ब्रह्मषयो देवता तमेवृतपाशांश नी वह अतीत कल्पों में विश्व का रक्षक था वही विश्व का स्वामी और संपूर्ण भूतों में स्थित है ऐसे जिस परमात्मा में ब्रह्मर्षि और देवगण अभिन्न रूप से स्थित हैं उसे इस प्रकार जानकर पुरुष मृत्यु के पासों को काट डालता है स एवेति सए प्रकृत जीव संचित कर्म पिपाकम भुवन से गोपता तत्तर्मागुणतया तत रक्षिताश्वाधीप विश्वस्य स्वामी सर्वूतेसु गूढ़ो ब्रह्मादिस्तंभपर्यु साक्षिमात्रतयावस्थिता यस्श्चि घनानंद वपुषि पेरेुक्ता ऐक्यं प्राप्ता ते के ब्रह्मषय शनकादय देता ब्रह्मादय तमेवेशरम ज्ञाप्वा ब्र्माहमस्मृत्य परीक मृत्युपाशा मृत्यु, मृत्यु अविद्यामो रूपये पाशा पाश्यंत पाशास्तान मृत्यु त्रुतः तत्कार कामकम छिनती नाशयति ऐक्य रूप स्वरूप प्रकाशाग्न एव इत्यादि वह प्रकृत परमेश्वर ही काल में अतीत कल्पों में अर्थात जीवों के संचित कर्मों के फलोन्मुख होते समय भूवन का गुप्ता यानी विभिन्न जीवों के कर्मानुसार उनका रक्षक था वह विश्वाधि विश्व का स्वामी समस्त भूतों में गूढ़ अर्थ अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों में साक्ष्य रूप से स्थित है जिस चिद्धघन आनंद विग्रह परमात्मा में युक्त ऐक्य भाव को प्राप्त है कौन संकादि ब्रह्मर्षि और ब्रह्मादि देवगण उसी ईश्वर को जानकर अर्थात मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार साक्षात्कार कर पुरुष मृत्यु के पाशों को काट डालता है अविद्या अर्थात तम ही मृत्यु है तथा रूपादि विषय पाश है क्योंकि उनमें ही जीव पाषित बद्ध होते हैं अतः वे पाश हैं श्रुति कहती है अज्ञान मृत्यु ही है उस अज्ञान के कार्य काम और कर्मादि को काट डालता है, यानी नष्ट कर देता है अर्थात ऐक्य रूप स्वप्रकाशाग्नि से भस्म कर देता है परसात्यंताति सूक्ष्मतत्व अतत्वमानंदादिशत्वत्व निर्दोषत्व जीवे स्वतीसूक्ष्मतया स्वरूपेण स्थित सर्वया सत्तादी प्रदत्तया व्याम पाशहानिम च दर्शयति अब श्रुति परमात्मा का अत्यधिक सूक्ष्मतम अतिशय आनंदवान और निर्दोष होना जीवों में अत्यंत सूक्ष्म से स्थित होना सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला होने से व्यापक होना तथा उसके एकत्व ज्ञान से बंधन का नाश होना दिखलाती है विश्वस्य भुज्यते घृत के ऊपर रहने वाले उसके सार भाग के समान अत्यंत सूक्ष्म शिव को भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित जानकर तथा विश्व के एकमात्र भोग उस देव का साक्षात्कार कर पुरुष समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है गृताधिति, गृताधिति, घृताधीति घृतोपरी विद्यम मंडम सारस्वत्ता अतिष यथा तथा मुमुक्षूण रूपानंद प्रदत्न निरतिशय प्रीतिविषयः परमात्मा तदव धृतसारवदाननंदे ंतूक्षम ज्यावा शिव्याख्याभूतेसु गूम ब्रह्मादिस्तंभपर्यु जंतुसु कर्मफलभोगक्षिव प्रत्यक्षत वर्तमान अभी तय स्थिर स्वर भाव उत्तराधम व्याख्यात घृता इत्यादि जिस प्रकार घृत के ऊपर रहने वाला मंड उसका सार भाग घृत वालों की अत्यंत प्रीति का विषय होता है उसी प्रकार परमात्मा मुमुखुओं को सार रूप अत्यंत आनंद प्रदान करने के कारण उनकी नृत्यशय प्रीति का विषय है उस घृत के सार के समान आनंद रूप से अत्यंत सूक्ष्म शिव को शिव शब्द की व्याख्या पहले की जा चुकी है समस्त भूतों में ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त जीवों में गूढ़ जानकर कर्मफलभोग के साक्षी रूप से प्रत्यक्षतया वर्तमान रहते हुए भी उन काम के द्वारा उसका ईश्वर ईश्वर तिरस्कृत हो गया है इसलिए उसे गूढ़ कहा जाता है उत्तराध की व्याख्या की जा चुकी है परमात्म साक्षात्कार के साधन निर्भेद सुखानात्मो विश्वकृत्व तदव्यापित्व संन्यासी भी राप्त व्यमोक्षरूपत्व चाह संन्यासियों द्वारा प्राप्तव्य मोक्ष स्वरूपता का वर्णन करते हैं अब भेद शून्य सुखै आत्मा के विश्व विश्वकर्तृत्व एवं विश्व विश्वव्यापित का तथा संन्यासियों द्वारा प्राप्तव्य मोक्ष स्वरूपता का वर्णन करते हैं ए सदैव विश्वकर्मा महात्मा सदा जनादे सन्निष्ट हृदय या मन साद्भिदृतस्मृतास्ते भमती यह सर्वव्यापी देव जगत्कर्ता और सर्वदा समस्त जीवों के हृदय में स्थित है यह प्रपंच निषेध के उपदेश आत्मा आत्मात्मव विवेक बुद्धि और एकत्व ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है इसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ऐसा इति ऐसा प्रकृतो देवो दोतनात्मको विश्वकर्मा महदादि विश्व महदादी कर्म क्रियत इति कर्म महायावेशास्व कार्यमशे विश्वकर्मा महात्मा महात्माव्या सर्व सदा सर्वदा जानदे परोमने हृदाशे जलाद्युपाधिषु सूर्य प्रतिबिंबवन सम्य स्थितेत सम्यक स्थित सीपेण हृदा हृहरणे स्मरण यम नेती यम मनीषा पुषाथयुषा आत्मा आत्मा विवेक विवेकबुद्धिया मनसा विचार कत्व ज्ञानेन प्रकाशितो चाभिक्लिप्प्त व्यक्त अखंडिकेनाभिव्यक्त इत देव इत्यादि यह प्रकृति देव द्योतनात्मक परमात्मा विश्वकर्मा है महदादि विश्वकर्म है यह किया जाता है इसलिए कर्म है माया के संसर्गवश विश्व रूपकार इसी का है इसलिए यह विश्वकर्मा है तथा महान और आत्मा होने के कारण यह महात्मा अर्थात सर्वव्यापी है यह सर्वदा जीवों के हृदय परव्योम यानी हृदयाकाश में जलादि उपाधियों में सूर्य प्रतिबिंब के समान निविष्ट अर्थात सम्यक रूप से स्थित है रही साक्षी रूप से हृदय है हरणे ह्री धातु हरणार्थक है ऐसी धातु सूत्र रूप स्मृति होने के कारण जो हरण करे उसका नाम हृत है उसके द्वारा यानी नेति नेति इत्यादि निषेधोपदेश से मनीषा यह पुरुषार्थ है और यह अपुरुषार्थ है यह आत्मा है और यह अनात्मा है इस प्रकार की बुद्धि से तथा मनसा विचार साध्य एकत्व ज्ञान से अभिक्लिप्त प्रकाशित होता यानी रस स्वरूप से अभिव्यक्त होता है ये जना साधन साधनचतुष्ट संपन्ना संयासीन एक तत्व अस्यादिवाक्य प्रतिपाद्यूप अखंड इति यावत् विदुर्ब्रह्मास्मृत परी कुुस्ते यथोक्ता ज्ञानो मृताव मरणर्मा पुनरावृत्तिरहिताथ जो जन अर्था साधन चतुष सम्पन्न संयासीगण इसे आदि आदिवाक्यों से प्रतिपादित अखंड अखंडकरूप है इस प्रकार जानते हैं अर्थात मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैं वे इस तरह बतलाए हुए लोग अमृत अमरणधर्मा अर्थात पुनरावृत्ति पुनरावृत्तिशून्य हो जाते हैं ज्ञान से द्वैत निवृत्ति का उपदेश काल मुक्त प्रलयाद परमात्मा कूटस्थ इधया जाग्रस्वो अभी भ्रांतिया सद्विवावभासा वस्तुतु सदा निर्भेद एवत्याह तीनों ही, ही काल में तथा मुक्ति और प्रलय आदि में भी परमात्मा कूतर्ष ही है ऐसा निश्चय होने से जागृत और स्वप्न में भी भ्रांति से ही द्वैत प्रतीत होती है वस्तुतः तो सर्वदा अभेद ही है यह बात श्रुति बतलाती है यदा तम अस्तन्न दिवान रात्रि न सन्न चा सक्षव एवं केवल तदक्षर तस्वुर्भरेण्यम प्रज्ञा चस्मात्सिता पुराणी जिस समय अज्ञान नहीं रहता उस समय न दिन रहता है न रात्रि और न सत रहता है न असत एकमात्र शिव रह जाता है और वह अविनाशी और आदि मत्यमंडला हिमाली देव का भजनी है तथा उसी से पुरातन प्रज्ञा गुरु परम्परागत ज्ञान का प्रसार हुआ है यद्यति यदा यमस्थाया तम, तमो तमो यदति यदा यमस्थायातमो जन्य ज्ञानेन दीपस्थान दग्धा विद्या रूप तदा तत्तमस्क दिवा। दिवार दिरा दिवारी नास्ति न ना रात्रि तदा रोपोपी तदारो नर्वंग न ना संसत्तारोपोपी नासन भावारोपोपी जदा इत्यादि जिस अवस्था में अतम जिसमें तम अज्ञान नहीं है ऐसा अतम रहता है अर्थात जब दीपक रूप तत्वमास्यादि वाक्यजनित ज्ञान से अविद्या दग्ध हो जाती है क्योंकि वह अपने कार्य रूप तम वाली है उस समय न दिन दिन का आरोप होता है और न रात्रि रात्रि का ही आरोप होता है इस प्रकार आरोप शब्द का सबके साथ संबंध लगाना चाहिए और न सत सत्ता का आरोप रहता है न असत अभाव का आरोप ही रहता है तत्त्वम तर् तत्व सर्व शून्यमेव जातमित बौद्धमताशेष आशंख्या शिव एवेती शिव एवं स्वभावो न शून्य निपाता केवलो विद्या विकल्प है तदक्षण तदुक स्वरूपम न चलतीक्षर नित तलक्षण सवितुरादीत्यम्डलाण्य संभजनीय प्रज्ञा गुरुपदेश आदिवाख्य बुद्धि चकार एवर्थ तस्माशु प्रसिता निवेकादीमसु संयासीसु व्याता पूर्णवाकरेण पुरानी ब्रह्मणम आरभ्य परंपरिया प्राप्तनाद सिद्धा तब जो सर्वत्र शून्य ही तत्व रहा इस प्रकार बौद्ध मत के सादृश्य की आशंका करके श्रुति कहती है शिव एवं इत्यादि उस समय शिव यानी शुद्ध स्वभाव परमात्मा ही रहता है शून्य नहीं रहता यह अर्थ से ध्वनित होता है वह केवल अर्थात अविद्याप विकल्प से रहित अक्षर उसके स्वरूप का क्षय नहीं होता इसलिए अक्षर यानी नित्य तत्पद का लक्ष्यार्थ तथा सविता आदित्य मंडला मंडलाभिमानी देवता का वरेण्य वर्णीय यानी सम्यक प्रकार से भजनी है उस शुद्धत्व के हेतु से प्रज्ञा गुरु के उपदेश से आदि भाग के से उत्पन्न होने वाली बुद्धि प्रचलित हुई है अर्थात नित्य पदार्थ के विवेकादि से सम्पन्न सन्यासियों में पूर्णत्व रूप से व्याप्त हुई है वह पुराणी यानी ब्रह्मा से आरंभ करके परंपरा से प्राप्त हुई है अर्थात अनादिद्ध है यह चकार एवं के अर्थ में है ब्रह्म के अनुरूप एवं ब्रह्म के अनुपम एवं इंद्रियाती स्वरूप का वर्णन कूटस्थ से ब्रह्मण ऊर्ध्वादिषु दीक्षु केनाप्यपरिग्राह्य अद्वितीयवाद के तुड़म काल दिगा यशोरूप चाह अब श्रुति यह बतलाती है कि कोटस्थ ब्रह्म उर्ध्वादि दिशाओं में किसी के भी ग्राह नहीं है अद्वितय होने के कारण कोई उसके समान नहीं है तथा वह काल दिगादि से अनविन्न यशस्वरूप है नयनमूर्धम न तिरजंचम न बद्धे परिजग्रभ न प्रथमा अस्ति अस्त ये नाम मध्यस उसे ऊपर से इधर उधर से अथवा मध्य में भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता जिसका नाम महध्यस है ऐसे उस ब्रह्म की कोई उपमा भी नहीं है नयनमित एनम प्रकृत अपरिच्छिन्न रूपवाद निरंसवाद निरवयवाद चोर चोरध्वादिषु दीक्षु कचिद न परीजग्रभतरी ग्रही न तसे खंड देता शक्यात तर तस्वेसुखा देतादृशद्वितयावाद्री मोपमा ना नाम महद्यसो यसे महदिगा यशकीर्ति नैनम इत्यादि अपरिच्छिन्न निरंत और निरवज होने के कारण इस प्रकृति ब्रह्म को ऊर्ध्वादि दिशाओं में कोई ग्रहण करने में समर्थ नहीं है अखंडानंदानुभवरूप होने से उसके समान कोई दूसरा न होने से उस ईश्वर की कोई प्रतिमा उपमा नहीं है जिसका नाम महध्यश है अर्थात जिस ईश्वर का नाम अभिधान महद दिगादि से अपरिमित यानी सर्वत्र पूर्ण यश की है अर्थात वह दिगा नवविन्न कृति वाला है ईस्येन्द्रिया प्रत्य तदैक्य प्रत्यग्रूपताद्य ज्ञानान्मोक्षताम चाह अब श्रुति ईश्वर की इंद्रियादि की अविषयता प्रत्य प्रत्यग्रूपता और उसके साथ आत्मा के एकत्व का ज्ञान होने से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन करती है न स दृष्य षतिपमस्य न चक्षुषाप्यति कर्शन इनमें स्थम मनसाज एनम एवं विदुर्मिता इसका स्वरूप नेत्रादि से ग्रहण करने योग्य स्थान में नहीं है उसे कोई भी नेत्र द्वारा नहीं देख सकता जो इस हृदय स्थित परमात्मा को शुद्ध बुद्धि जानी मन से इस प्रकार जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं न सदृश्ती असर प्रकृते स्वर सेविमेषं स्व्रकाशाखंड मुखा सदृश ग्रहण योग्य प्रदेशे प्रदेश नद्ष न भवति इंद्रियागोचरवाद वैनम प्रकृत चक्षुत्तोपल सर्वंद्रिय क्षेत्र कोप न पश्य तद्वतया ग्रही न शक्यात यक्षुषा न पश्यक्षुष पश्यतिश्रुते मनसेति शुद्धबुद्ध तद्याख्या मनसेस्थाशुहास्थ प्रत्यक्तया त्रवस्थिम ये साधन चतुष्टयादि चतुषदुक्ता संयासीनो योग्याधनमें प्रकृत ब्रह्मात्म एवं मित्थ ब्रह्माहमस्मृत्योक्षेण पर विदुर्जानी ते परीकरण महिमा महिमान मृता मरण मरण धर्म भविमर विद्यादा दग्धवादेहार न भजनी न सदृशे इत्यादि इस प्रकृति ईश्वर का रूप अर्थात रूपित निर्विशेष स्वप्न प्रकाश अखंड अनुभवमय स्वरूप सदृश नेत्रादि इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य प्रदेश में स्थित नहीं है अर्थात यह उनका विषय नहीं होता इंद्रियों का विषय न होने से ही इस प्रकृत परमात्मा को कोई भी नेत्र से नेत्र यहां समस्त इंद्रियों को उपलक्षित करता है अतः किसी भी इंद्र से नहीं देख सकता अर्थात इसे इंद्रियों के विषय रूप से ग्रहण नहीं कर सकता जिसे कोई नेत्र द्वारा नहीं देख सकता अभी तो जिसकी सत्ता से नेत्र देखता है इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है जो साधन चतुष्टयादि संपन्न संन्यासी यानी योग्य अधिकारी हृदय स्थित हृदय का स्वरूप गुहा में स्थित अर्थात वहां प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान इस प्रकृति ब्रह्म रूप आत्मा को हृदय शुद्ध बुद्धि से इसी की व्याख्या करके कहते हैं मन से इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ वे उस साक्षात्कार की महिमा से अमृत अमरण धर्मा हो जाते हैं तात्पर्य यह कि मरने के हेतुभूत अना आज्ञादि का तत्वज्ञान रूप अग्नि से दाह हो जाने के कारण वे पुनः अन्य देह धारण नहीं करते परमेश्वर का स्तवन इदानम तत्प्रसादा देवेष्ट प्राप्ति परिहारावि मत्वा तमेव परमेश्वरम प्रार्थितें मंत्रा अब यह मानकर कि उसी की कृपा से इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति हो सकती है दो मंत्रों से उसे परमेश्वर की ही स्तुति करते हैं अजात कस्य इव किधीरोपद्युद्रहत्ते दक्षिण मुखम तेराम पाही नि हे रुद्र तुम अजन्मा हो इसलिए कोई मुझे जैसा संसार भय से कातर पुरुष तुम्हारी शरण लेता है और कहता है कि तुम्हारा जो दक्षिण मुख है उसमें मेरी सर्वदा रक्षा अच्छा करो अजात इति इति इतिशो हेतर्थ यस्मात्मेवाजा जन्म जरा पिपाशा धर्म शनायापाशा धर्मर्जि इतरस विनाशी दुखा जन्म जरा मरण मरणशनाया पिपाशा शोकमोहाता संसारा धीरूपी एव परतंत्रस्तामें शरण प्रपद्ये मादशो वह कश्चि इति प्रथम पुषम अन्वीये अन्वधीयते हे रुद्र यत्ते दक्षिण मुखम उत्साह ध्यातमालादरम अथवा दक्षिणस दिशी भव दक्षिण ते तेन माम पाहींम सर्वदा अजात इत्यादि मूल में इति शब्द हेतुवाचक है क्योंकि तुम्हें अजात यानी जन्म जरा क्षुधा धर्मों से रहित हो और सब तो नाशवान एवं दुखी है इसलिए जो जन्म जरा मरण क्षुधा पिपाशा एवं शोक मोहादिपूर्ण संसार से डरा हुआ है ऐसा कोई एक मैं परतंत्र जी तुम्हारी ही शरण लेता हूँ अथवा कोई मुझ जैसा शरण लेता है इस आशय से इस क्रिया का प्रथम पुरुष से संबंध किया जा सकता है अतः हे रुद्र तुम्हारा जो उत्साहजनक दक्षिण मुख है जो ध्यान करने पर आनंद पैदा करने वाला है अथवा दक्षिण दिशा में होने के कारण जो दक्षिण मुख है उससे तुम नित्य सर्वदा मेरी रक्षा करो किंच तथा मानस्तो केतने मान आयुष के मानो घोष आय। मानो अश्वे सुधीरस वीरान्माद्रुद्र भावि तो वधिर्विस्मंत सदमित्वा हवा महेश हे रुद्र तुम कुपित होकर हमारे पुत्र पौत्र आयु गौ और अश्वो न करना और हमारे वीर सेवकों का भी वध न करना हम भव्य सामग्री से युक्त होकर सर्वदा ही तुम्हारा आवाहन करते हैं मा मा मा न इति इति मन नीरीश्वतेरीश रेशणम विनाशम काशी पुत्रे तने पौत्रे न आयुषि मा मेषु शरी ये चास्माकम् भीरा विक्रामंतो भृत्यास्तान हे रुद्रभा क्रोधत सन्मा बधि कस्मा यस्माविस्म तो हविषा युक्ता सदम् इतत्वा हवामहे सदैव रक्षा आहवयामर्थ मान इत्यादि माँरीश इस क्रियापद का सबके साथ संबंध है माँषिष रेशन मरण यानी विनाश न करो हमारे तोके पुत्र में तने पौत्र में आयु में तथा गौ और अश्व आदि शरीरधारियों में भी क्षय न करो हमारे जो वीर विक्रमशील सेवक हैं ये रुद्र तुम क्रोधित होकर उनका भी वध न करो क्यों क्योंकि हम हविस्मान हविष्य युक्त होकर सदा ही तुम्हारा आवाहन करते हैं अर्थात तुम्हें रक्षा के लिए सर्वदा ही पुकारते हैं गोविंद भगवत ये श्रीमद्गोविंदवत्ज्यपादशिष्य परमहंस परिभ्राज काचार्य श्रीमद्शंकर भगवत् प्रणीते श्वेता चतुर्थो चतुर्थोध्याय